स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार का विशेष महत्व है आहार हमारे तन और मन का निर्माण करता है अतः संतुलित भोजन लेना आवश्यक है प्रायः लोग अच्छे भोजन का अर्थ तले भुने और चटपटे भोजन से करते हैं जबकि अच्छे भोजन से तात्पर्य पौष्टिक और सात्विक भोजन से है योग की दृष्टि से खाद्य पदार्थों के गुणों के आधार पर समस्त आहार को तीन भागों में बांट सकते हैं काहर, काहर, काहर। काहर में क्या आता है? फल सब्जियां सात्विक आहार से क्या होता है हमें ऊर्जा के साथ साथ उत्साह स्फूर्ति हल्कापन महसूस होता है सात्विक आहार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बुद्धि को बढ़ाता है रासिक आहार राजसिक आहार के अंतर्गत तले भुने चटपटे पदार्थ भारी अन्न आते हैं रास्तिक आहार हमें ऊर्जा तो देते हैं साथ ही अनेक बीमारियां जैसे हृदय रोग मोटापा आदि भी देता है इस भोजन का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है शरीर में भारीपन और आक्रामकता, गुस्सा आना चिड़चिड़ापन आदि का संचार होता है जिससे हमारी क्रिया शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है तीसरा तामसिक आहार। इसके अंतर्गत बासी दुर्गंध युक्त भोजन मांस अन्न को सड़ाकर तैयार की गई खाद्य सामग्री कार्बोनेटेड बाजार में मिलने वाले शीतल पेय अल्कोहल सॉफ्ट ड्रिंक बियर शराब आदि आते हैं तामसिक भोजन हमारे अंदर आलस्य निराशा अरुचि हिंसक भावों को जन्म देता है तामसिक भोजन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं मानसिक विकास पर अत्यधिक बुरा असर डालता है ये वर्ल्ड वाइज साइंटिफिक जो रिसर्चेज हुए मैंने वो डाला अतः आहार के गुणों के अनुरूप ही भोजन लेना चाहिए भाई आहार के गुण ले मैंने कहा गुणों के हिसाब से भोजन लो तुमको जो बनना वो खाओ